महाभारत आदि पर्व आदिपर्वनवतीतमोध्याय दक्ष प्रजापति से लेकर पूर्वश भरतवंश एवं पांडुवंश की परंपरा का वर्णन जन्मे जय उच श्रुतस्वत्मया ब्रह्मण पूर्वेश संभव महां उदाराश्चा वंशोस्ोभे परेशुता जन्मे जन्मेजय बोले ब्रह्मण मैंने आपके मुख से पूर्ववर्ती राजाओं उत्पत्ति का महान वृत्तांत सुना इस पूर्व वंश में उत्पन्न हुए उदार राजाओं के नाम भी मैंने भली भांति सुन लिए किंतु किंतु लगभं प्रियाख्यानमती नमामते त्यो भवान भूजो विस्तरेण ब्रवीतु एतामेव कथां कथा दिव्यापतिनो मनोह तेषा आजन्म पुण्यम कस्यना अप्रीतिमा हवेत परन्तु संक्षेप से कहा हुआ यह प्रिय आख्यान सुनकर मुझे पूर्णतः तृप्ति नहीं हो रही है अतः आप पुनः विस्तार पूर्वक मुझसे इसी दिव्य कथा का वर्णन कीजिए दक्ष प्रजापति और मनु से लेकर उन सब राजाओं का पवित्र जन्म प्रसंग किसको प्रसन्न नहीं करेगा सद्धर्म गुण महात्मे अभिवर्धित उत्तम वेष्टभ्य लोकांस्त्रा यश स्थित अवस्थित उत्तम धर्म और गुणों के महात्म से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हुआ इन राजाओं का श्रेष्ठ और उज्ज्वल यश तीनों लोकों में प्राप्त हो रहा है गुण प्रभाव प्रभावी अहम न तृप्या कथा तृणम न मृतास्वाद समिताम ये सभी नरेश उत्तम गुण प्रभाव बल पराक्रम ओझ सत्व धैर्य और उत्साह से संपन्न थे इनकी कथा अमृत के समान मधुर है उसे सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है वह सम्पान वाचराजन पुरा मया दायनाश्रुतम प्रोचमानदम तो कृष्णम च वंश जननम शुभम वैशंपायन ने कहा राजन पूर्वकाल में मैंने महर्षि कृष्ण कृष्णद्वैपायन के मुख से जिसका भली भांति श्रवण किया था वह संपूर्ण प्रसंग तुम्हें सुनाता हूँ अपने वंश की उत्पत्ति का वह शुभ वृत्तांत सुनो दक्षा दीर्दिति दी दी दी विवस्वो मनुर्मोरीलाया पुरूरवा पूर्वस आयुरायुसो नहुषो नहुषा जयाति जयाते दूवतु उशनसो दुहता दीस्पणश्च दुहताता दुहिता नम नाम से अदिति अदितिते विवस्वान सूर्य विवस्वान् मनु मनुष्य इला इला से पूर्वा पूर्वा से आयु आयु से नहुष और नहुष से ययाति का जन्म हुआ यजाति की दो पत्नियाँ थीं पहली शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा तो दूसरी विस्पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अत्रंश्लोको भवती यद चतुर्वशी देवयानी विजात दुह्यो चाणुम च चा पुरुम चर्मेष्ठा वर्षम पर उनके वंश का परिचय देने वाला यह श्लोक कहा जाता है देवयान ने यदु और तुर्वसु नाम वाले दो पुत्रों को जन्म दिया और वृषभ परवा की पुत्री धर्मेष्ठा ने दुह्यु अनु तथा पुरु ये तीन पुत्र उत्पन्न किए तत्र तदो याधवाह पुरोह पौरवाह इनमें यदु से ज्यादा और पुरुष से पौरव हुए पुरुस्तुभ कौसल्याम तप्यामस्य जज्ञे जन्मे जो नाम यस्त्रित भेदाण जहार विश्वजिता जेष्ठावनम विभेश पुरु की पत्नी का नाम कौसल्या था उसी को पौष्टि भी कहते हैं उसके गर्भ से पुरु के जन्मेजय नामक पुत्र हुआ इसी का दूसरा नाम प्रवीर है जिसने तीन अष्टमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था और विश्वजीत यज्ञ करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया था जन्मेजय खलताम नापोम नामोपये मे माधवी तस्मशे प्राचीनवान्चीन या दिशा जिगाज यद ततस्तः प्राचीन जन्मेजा ने मधुवंश की कन्या अनंता के साथ विवाह किया था उसके गर्भ से उनके प्राचीनमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ उसने उदयाचल से लेकर सारी प्राची दिशा को एक ही दिन में जीत लिया था इसलिए उसका नाम प्राचीनवान हुआ प्राचीनवान खल उपये में यादवी तस्यामस्य जग्गे सयाति। प्राचीन माल यदुकुल की कन्या अस्मकी को अपनी पत्नी बनाया उसके गर्भ से उन्हें सयाति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ सयाति संयाति कलु दुहितरम वरांगी नामोपये में तस्यामस्य जग्गे अहम याति संजाति ने दृषद्वान की पुत्री वनांगी से विवाह किया उसके गर्भ से उन्हें अहम नामक पुत्र हुआ अहम जाति खलु कृतवीर जुहितर उपजय भानुमति नाभ तस्या मज्ञे सार्वभौम अहम ने कृतविर्य कुमारी भानुमति को अपनी पत्नी बनाया उसके गर्भ से अहम जाति के सार्वभौम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ सार्वभौम खल जित्वा जहार के, के सुनंदाम नाम तामूपये में तस्मत् जज्ञे से ढो नाम ने युद्ध में जीत कर केके के कुमारी सुनंदा का अपहरण किया और उसी को अपनी पत्नी बनाया उससे उनको जयसेन नामक पुत्र प्राप्त हुआ जयस्ते नो खलुदर में सुश्रवाम नाम तस्यामस्य जग्गे जयसेने जयसेन ने, ने, ने विदर्भ राजकुमारी सुश्रवा से विवाह किया उसके गर्भ से उनके अवाचीन नामक पुत्र हुआ अवाचीन उपैदर अपरा बे वो पे बे मर्या अवचिन ने विदर्भ राजकुमारी मर्यादा के साथ विवाह किया जो आगे बताई जाने वाली देवा तिथि की पत्नी से भिन्न थी उसके गर्भ से उन्हें अरिह नामक पुत्र हुआ अरिह कलवांगी मुपये बे तस्म से यज्ञ महाभौम अंगदेश की राजकुमारी से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें महाभोम नामक पुत्र प्राप्त हुआ महाभौम खलु प्राससे न जिते नाम तस्मत्ज्ञे अयुत नायी यह पुरुष मेधा अयुत तेनास्यायत नाय महाभोवन ने प्रसेनजीत की पुत्री सुयज्ञा से विवाह किया उसके गर्भ से उन्हें अयुत नाई नामक पुत्र हुआ जिसने दस हजार पुरुष मेध यज्ञ किए अयुत यज्ञों का आनयन अनुष्ठान करने के कारण ही उनका नाम अयुत नाई हुआ अयुत नाई खलु पृथुस्रवसो दुहितरम उपये बे काम नाम तस्यामस्य से अक्रोधनः अक्रोधन अयतनाई ने पृथुश्रवा की पुत्री कामा से विवाह किया जिसके गर्भ से अक्रोधन का जन्म हुआ स खलुका बे तस्यामस्य से देवा देवातिथि अक्रोध ने अक्रोधन ने कलिंग देश की राजकुमारी करम्भा से विवाह किया जिसके गर्भ से उनके देवातिथि नामक पुत्र का जन्म हुआ देवातिथि खलुबे दे उपये बे मर्यादा नाम तस्यामस्य से यज्ञे अरिहो नाम देवातिथि ने विदेह राजकुमारी मर्यादा से विवाह किया जिसके गर्भ से अरिह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ अरि खे में नाम पुत्र अरिह ने अंगराज कुमारी सुदेवा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से रिक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया ऋक्ष खल तक्षक दुहितरम उपये मे ज्वालाम तस्म पुत्र मतिनामास वृक्ष ने तक्ष की पुत्री ज्वाला के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से मतिनार नामक पुत्र को उत्पन्न किया मतिनार खलु गुण समन्वित द्वादश वार्षिक समाप्ते समाप्त चे सरस्वत भरता मतिन से सरस्वती के तट पर उत्तम गुणों से युक्त द्वादश वार्षिक यज्ञ का अनुष्ठान किया उसके समाप्त होने पर सरस्वती ने उसके पास आकर उन्हें पति रूप में वर्ण किया मतिनार ने उसके गर्भ से तनसु नामक पुत्र उत्पन्न किया अत्रुवंश्लोको भवती तनसु सरस्वती पुत्र मति नारद जी जनत जनयास कालिंग्या तंसुरात्मज यहाँ वंश परंपरा का सूचक श्लोक इस प्रकार है सरस्वती ने मति नार से तनसु नामक पुत्र उत्पन्न किया और तनसु ने कलिंग कुमारी के गर्भ से इलिन नामक पुत्र को जन्म दिया इलिन दुष्यंताद्यान ने रथंतरी के गर्भ से दुष्यंत आदि पांच पुत्र उत्पन्न किए दुष्यंत खलु विश्वामित्र दुहितरम शकुंतलाम ना बोपे तस्मस्य जे भरत दुष्यंत ने विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया जिसके गर्भ से उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ अत्र अनुंश श्लोको भरत भस्त्र माता पिता पुत्र ये न जाता सह भरस्वपुत्र दुष्यंत मंथ शकुंतला यहाँ वंश परंपरा के सूचक दोष्लोक हैं माता तो भाथी धोकनी के समान है वास्तव में पुत्र पिता का ही होता है जिससे उसका जन्म होता है वही उस बालक के रूप में प्रकट होता है दुष्यंत तुम अपने पुत्र का भरण पोषण करो शकुंतला का अपमान न करो रे तो धाम पुत्र उन्नति नरते व यमक्षयात तम गर्भस्य धाता गर्भस्थ्य शकुंतला गर्भाधान करने वाला पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है नरदेव पुत्र यमलोक में पिता का उद्धार कर देता है तुम्हें इस गर्भ के आधान करने वाले हो शकुंतला का कथन सत्य है तरत भरत खलु का मुप ये सार्वसेनिम सुनंदाम नाम तस्यामस्य तस्या भूम्यु आकाशवाणी ने भरण पोषण के लिए कहा था इसलिए उस बालक का नाम भरत हुआ भरत ने राजा सर्वसेन की पुत्री सुनंदा से विवाह किया वह काशी की राजकुमारी थी उसके गर्भ से भरत के भूम्यु नामक पुत्र हुआ भूम्यु खलुदा सा उपये मे विजयाम नाम कश्याम से जे भूमन्यु ने दासारह कन्या विजया से विवाह किया जिसके गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ सुहोत्र कु विक्षाकुकन्यामुपये बे सुवर्णाम नाम तश्याम से जे हस्ति या इदम हास्तिपुरम सापया मेतद्य हास्तिपुर सुहोत्र ने एक छुआकू कुल की कन्या सुवर्णा से विवाह किया उसके गर्भ से उन्हें हस्ति नामक पुत्र हुआ जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था हस्ती के बसाने से ही यह नगर हस्तिनापुर कहलाया हस्ती खलु त्रैगर उपये में यशोधरा जगे विकुंठन ओ नाम हस्ति ने त्रिगर्त राज की पुत्री यशोधरा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से विकुंठन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ विकुंठना खलु विकुंठन खुंदवाम नाम तस्मत्ज्ञे अजमेर हो नाम विकुण ने दासारह कुल की कन्या सुदेवा से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें अजमेर नामक पुत्र प्राप्त हुआ अजमेर से चतुर्विश पुत्र शतम बभूव कैकेम ग्याम विशालायां रिक्षाया पृथक पृथक वंश धरा निपत तत्व कर संवरण के कह कई गांधारी विशाला तथा रिक्षा से 124 पुत्र हुए वे सब पृथक पृथक वंश प्रवर्तक राजा हुए इनमें राजा संवरण गुरुवंश के प्रवर्तक हुए संवरण खलु वयस्वतिम ताप तपतिम दा बोपये तस्याम्यज्ञे कुबरण्य सूर्य कन्या तप्ति से विवाह किया जिसके गर्भ से कुरु का जन्म हुआ दास उप ये बे शुभा मत् यज्ञ कुरु ने दशाह कुल की कन्या शुभांगरी से विवाह किया उसके गर्भ से विदुर नामक पुत्र हुआ विदुरस्तु माधवी उपये मे नाम तस्या जज्ञे अनस्वा विदुर ने मधुवंश की कन्या संप्रिया से विवाह किया जिसके गर्भ से अनस्वा नामक पुत्र प्राप्त हुआ अनस्वाखल माघीम उपये मे नाम तस्मत्स्य झज्ञे परीक्षित अनस्वा ने मगध राजकुमारी अमृता को अपनी पत्नी बनाया उसके गर्भ से परीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ परीक्षित खड़ो बहुदाम उपयसा नाम तस्मत्स्यज्ञे भीम थे नह परीक्षित ने बाहू दराजी दराज की पुत्री सुयसा के साथ विवाह किया जिसके गर्भ से भीमसेन नामक पुत्र हुआ भीमसेन खलुक के इम में कुमारीम नाम तस्या प्रतिश्रवा झग्ञे भीमसेन ने के, के देश की राजकुमारी कुमारी को अपनी पत्नी बनाया जिसके गर्भ से प्रतिश्रवा का जन्म हुआ प्रतिस्रवश प्रतीप खलुश्याप ये मे सुनंदा नाम पुत्रानुत्पादयामास स देवाक चेती प्रतिस्रव से प्रतीप उत्पन्न हुआ उसने देश की राजकन्या सुनंदा से विवाह किया और उसके गर्भ से देवापि भी तथा बाल्िक इन तीन पुत्रों को जन्म दिया देवाण्यम विभेषण शातनुस्तु मही पालो बभूव देवापी बाल्यावस्था में ही वन को चले गए अतः सांतनु राजा हुए अत्रणुवश्लोको भवती यम यमक्यामृशति जीर्ण स सुखम स्नते भवति तस्मात्म शांतनु विधो इति तदस्य से शांतनुत्व शांतनु के विषय में यह अनुवंश श्लोक उपलब्ध होता है वे जिस जिस बूढ़े को अपने दोनों हाथों से छू देते थे वह बड़े सुख और शांति का अनुभव करता था तथा पुनः नौजवान हो जाता था इसलिए लोग उन्हें शांतनु के रूप में जानने लगे यही उनके शांतनु नाम पढ़ने का कारण हुआ शांतनु खु गंगाम भागीरथीम उपये बेन तस्मत् जज्ञे देवव्रतो नामह यमाहुर्भिष्म मिति शांतनु ने भागीरथी गंगा को अपनी पत्नी बनाया जिसके गर्भ से उन्हें देवव्रत नामक पुत्र प्राप्त हुआ जिसे लोग भीष्म कहते हैं कलोपितो भीष्मिय गीषम ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से उनके साथ माता सत्यवती का विवाह कराया जिसे गंधकाली भी कहते हैं तस्यां तस् गर्भ का दैपायनोभव तस्बे शांतनोरण्यौद्व पुत्रौ बभूवतु सत्यवती के गर्भ से पहले कन्यावस्था में महर्षि पराशर से द्वैपायन व्यास उत्पन्न हुए थे फिर उसी सत्यवती के राजा शांतनु द्वारा दो पुत्र और हुए विचित्रवीचिंगदस्तोर प्राप्त यौवन एव चित्र गंधर्वे विचित्रविर्य नाम था विचित्र चित्रांगद उनमें से चित्रांगद युवावस्था में पदार्पण करने से पहले ही एक गंधर्व के द्वारा मारे गए परंतु विचित्र वीर राजा हुए विचित्रवी खलु कौशल्यात्मजे अम्बिकाबालिके काशीराज दुहित विचित्रवीर ने अंबिका और अम्बालिका से विवाह किया वे दोनों काशिराज की पुत्रियाँ थीं और उनकी माता का नाम कौशल्या था विचित्रवींपत्य विदेहत्व प्राप्त तथा मां चिंत वंश उच्छेद विचित्र वीर के अभी कोई संतान नहीं हुई थी तभी उनका देहावसान हो गया तब सत्यवती को यह चिंता हुई कि राजा दुष्यंत का यह वंश नष्ट न हो जाए सा द्वैपाय मनसा चिंतया मा सुरत स्थित किम उसने मन ही मन दायन महर्षि व्यास का चिंतन किया फिर तो व्यास जी उसके आगे प्रकट हो गए और बोले क्या आज्ञा है सा तमुवाच भ्रता तवा नपत्य तो विचित्र वीर साधपत्यम तथ्योत्पाद सत्यवती ने उनसे कहा बेटा तुम्हारे भाई विचित्र वीर्य संतान अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गए अतः उनके वंश की रक्षा के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करो स तथेतु पुत्रनुत्त्दयामास धृतराष्ट्रम पांडुं विदुर चेति उन्होंने तथास्तु कहकर धृतराष्ट्र पांडु और विदुर इन तीन पुत्रों को उत्पन्न किया तृतराष्ट्र राज पुत्रशतम बभूव गाधारियों वरदान दैपाएन से उनमें राजा धृतराष्ट्र के गांधारी के गर्भ से व्यास जी के दिए हुए वरदान के प्रभाव से सौ पुत्र हुए तमाम धृतराष्ट्रस् पुत्राणाम चार प्रधानम बभू दुर्योधनो दुस्साहसनो विकर्ण चित्रसेन थी धृतराष्ट्र के उन सौ पुत्रों में चार प्रधान थे दुर्योधन दुस्साहसन विकर्ण और चित्रसेन पाण्डोसु दभूवतु कुेथा माधरी चुभे स्त्री रने पाण्डु की दो पत्नियाँ थीं भोज की कन्या प्रथा और माद्री ये दोनों ही स्त्रियों में रत्न स्वरूपा थी अथ पाण्डुर्मृगया चरण ऋषिम ऋषिप्य मृग्याम वर्तमान तथई अद्भुत मना सातम च एक दिन राजा पांडु ने शिकार खेलते समय एक मृग रूपधारी ऋषि को मृग रूपधारिणी अपनी पत्नी के साथ मैथुन करते देखा वह अद्भुत मृग अभी कामरस का आस्वादन नहीं कर सका था उसे अतृप्त अवस्था में ही राजा ने बाण से मार दिया स बाणब उवाच पांडु चरता धर्मीमं तैयार कामरसम कामरसोंहत तस्माताव आसाद्यानवामरस पंचत्व आपससी क्षिप्रम वेतिवरण रूपस्था पाण्डुशापम परिहरण मारो नोपा सर्पत भार्ये वाक्यम प्रोवाच बाण से घायल होकर उस मुनि ने पांडु से कहा राजन तुम भी इस मैथुन धर्म का आचरण करने वाले तथा कामरस के ज्ञाता हो तो भी तुमने मुझे उस दशा में मारा है जबकि मैं काम रस से तृप्त नहीं हुआ था इस कारण इसी अवस्था में पहुंचकर कर कामरास का आस्वादन करने से पहले ही शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे यह सुनकर राजा पांडुदास हो गए और श्राप का परिहार करते हुए पत्नियों के सहवास से दूर रहने लगे उन्होंने कहा स्वचापल्यादम प्राप्तवान अहम शुणोमी चनपथ्य लोका सीतिम्वदे पुत्रुत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्दी कुच सा तथोक्ता पुत्रनुत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्दयास धर्मा युतिष्ठि मीमसे सत्दर्जुनमी देवियो अपनी चपलता के कारण मुझे यह श्राप मिला है सुनता हूँ संतान ही इनको पुण्यलोक नहीं प्राप्त होते हैं अतः तुम मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करो यह बात उन्होंने कुंती से कही उनके ऐसा कहने पर कुंती ने तीन पुत्र उत्पन्न किए धर्मराज से युधिष्ठिर को वायुदेव से भीमसेन को और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया तम संघृष्ट पांडुर्वाच इं ते सपत्न्यनपत्या साधवश्या अपत्य उत्पादता एवं स्वीति कुंती विद्या इससे पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने कुंती से कहा यह तुम्हारी सौत माद्री तो संतान ही नहीं रह गई इसके गर्भ से भी सुंदर संतान उत्पन्न होने की व्यवस्था करो ऐसा ही हो कर कुंती ने अपनी वह विद्या जिससे देवता आकृष्ट होकर चले आते थे माद्री को भी दे दी नकुल माध्रहदेवा उत्पादित माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया माध्यम खलबलताम दृष्टवा पांडुर्भाव चक्रे चा स्पृव विदेहत्व प्राप्त तत्रि चिताग्निस्थम मादृशमुरो उवाचकुंती यमोर प्रमदया तया भवित एक दिन माध्री को श्रृंगार किए देख पाण्डव उसके प्रति आसक्त हो गए और उसका स्पर्श होते ही उनका शरीर छूट गया तदंतर वहाँ चिता की आग में स्थित पति के सौ के साथ माद्री चिता पर आरूढ़ हो गई और कुंती से बोली बहन मेरे जुड़वे बच्चे को भी तुम पालन, लालन, पालन में तुम सदा सावधान रहना तत्ते पांडवा कुंत्या सहिता हस्तिनपुर आनीय भीष्मिता सर्व सर्वर्णा च निवेद्यार्तापसा बबहू प्रेक्ष मैं इसके बाद तपस्वी मुनियों ने कुंती सहित पांडवों को वन से हस्तिनापुर मिलाकर भीष्म तथा विदुर जी को सौंप दिया साथ ही समस्त प्रजा वर्ग के लोगों को भी सारे समाचार बताकर वे तपस्वी उन सब के देखते देखते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए तत्वाक्यम उपसृत्य भगवता अंतरिक्षात पुष्पृष्टिपात देवद्वुभ प्रणय दुहू उन ऐश्वर्यशाली मुनियों की बात सुनकर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं के द्वंदुभिया बज उठी प्रतिगृहिता पांडवा पितुर्न आवेदय तस् तांस्तत्र पांडवान् न्यायस्तवसत पांडवा प्रभृति नामर्षयत भीष्मष्ट्र के द्वारा अपना लिए जाने पर पांडवों ने उनसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार बताया तत्पश्चात पिता की और औधदेहिक क्रिया को विधिपूर्वक संपन्न करके पांडव वहीं रहने लगे दुर्योधन को बाल्यावस्था से ही पांडवों के का साथ रहना सहन नहीं हुआ पापाचारो पापा राक्षसी बुद्धिमानक व्यवसिता भविवाचार न शितास्ते समुदर पापाचारी दुर्योधन राक्षसी बुद्धि का आश्रय ले अनेक उपायों से पांडवों की जड़ उखाड़ने का प्रयत्न करता रहता था परंतु जो होने वाली बात है वह होकर ही रहती है इसलिए दुर्योधन आदि पांडवों को नष्ट करने में सफल ना हो सके ततच धृतराष्ट्रेण व्याजेण वाराणत मनु इसके बाद अरोतराष्ट्र ने किसी बहाने से पांडवों को जब वाराणावत नगर में जाने के लिए प्रेरित किया तब उन्होंने वहां से जा, वहां से से जाना स्वीकार कर लिया तहे दग्ध ने इति वहाँ भी उन्हें लाक्षा में जला डालने का प्रयत्न किया गया किन्तु पांडवों के विदुर जी की सलाह के अनुसार काम करने के कारण विरोधी लोग उनको दग्ध करने में समर्थ न हो सके तस्मा च हिडिम्बम अंतराहत्वा एक चक्राम पांडव वाराणावत से अपने को छिपाते हुए चल पड़े और मार्ग में हिडिम्ब राक्षस का वध करके वे एक चक्रा नगरी में जा पहुँचे तस्मप्येक चक्रायाकम नाम राक्षसम पांचाल नगरम एक चक्र में भी बक नाम वाले राक्षस का संघार करके वे पांचाल नगर में चले गए द्रौपदी भार अंदन स विषय चाभि जगमुह वहा पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया और फिर अपने राजधानी हस्तिनापुर में लौट आए युधिष्ठिरः नकुलः कुशलिदयात सहदेव इति वहां करशल पूर्वक रहते हुए उन्होंने द्रौपदी से पांच पुत्र उत्पन्न किए युधिष्ठिर ने प्रतिविंध्य को भीमसेन ने सुतसोम को अर्जुन ने शुतकर्ति को नकुल ने को और सहदेव ने श्रुतकर्मा को जन्म दिया युधिष्ठिस्तु गोवासन से देविकाम नाम कन्या स्वयंरेले तस्त्र जनयामस योधेय नाम भीमसेनोपि काश्या बलंधरा नामोपये मे वीजशुका तस्म पुत्रगम नामोत्पाद आमासन युधिष्ठिर ने सिबी देश के राजा गोवासन की पुत्री देविका को स्वयंवर में प्राप्त किया और उसके गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम योधेय था भीमसेन ने भी काशीराज की कन्या बलंधरा के साथ विवाह किया उसे प्राप्त करने के लिए बल एवं पराक्रम का शुल्क रखा गया था अर्थात यह सत्य थी कि जो अधिक बलवान हो वही उसके साथ विवाह कर सकता है भीमसेन ने उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम सर्वक था अर्जुन खल द्वारवती गग्नि वासुदेवस् सुभद्राम भद्रभाषणी भार्पुदावत स्वाभिश्यम कुशली तस्यां पुत्रम अर्जुन द्वारिका में जाकर मंगलमय वचन बोलने वाली वासुदेव की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसे लेकर कुशल पूर्वक अपनी राजधानी में चले आए वहां उसके गर्भ से अत्यंत गुण संपन्न अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया जो वसुदेवनंदन भगवान श्री कृष्ण की को बहुत प्रिय था नकुल करेणुमति नाम भाज्याम उदावत तस्म पुत्रम निर्मितम नाम नकुल ने चैद्य नरेश की पुत्री करेणुमती को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसके गर्भ से निर्मित नामक पुत्र को जन्म दिया तस्यां स्वर अस्म नाम सहदेव ने भी मद्र देश की राजकुमारी विजया को स्वयं में प्राप्त किया वह मद्र राज दुतिमान की पुत्री थी उसके गर्भ से उन्होंने सुहोत्र नामक पुत्र को जन्म दिया भीमसेनस्त पूर्वमेव हिडिबाया राक्षसम घटोत्कचम पुत्र उत्पादयामास भीमसेन ने पहले ही हिडिबा के गर्भ से घटोत्कच नामक राक्षस जाति पुत्र को उत्पन्न किया इतः एकादश पांडवाण पुत्रा तेषा वंश करोमु इस प्रकार ये पांडवों के ग्यारह पुत्र हुए इनमें से अभिमन्यु का ही वंश चला स विराट से दुहितर उपये मे उत्तराशा पर गर्भोत तमुस्स नग्रह पिता निगाषोत्तम से वासुदेवस्क गर्भम अहमेम जीवित अभिमन्यु ने विराट की पुत्री उत्तरा के साथ विवाह किया था उसके गर्भ से अभिमन्यु के एक पुत्र हुआ जो मरा हुआ था पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश से कुंती ने उसे अपनी गोद में ले लिया उन्होंने यह आश्वासन दिया कि छह महीने के इस मरे हुए बालक को मैं जीवित कर करदूंगा स भगवता वासुदेव न संजात बलबीर्यपराक्रमौ कालो श्रागिना कुले जातो जीवय्वा शैन मुहाय परन्ना माद्रवतिं द्रवतीमोपे तन्मातरम तस्याम्भवान जन्मे जय अश्वस्थामा के अस्त्र के अग्नि से झुलसकर वह असमय में समय से पहले ही पैदा हो गया था उसमें बल वीर और पराक्रम नहीं था परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने तेज से जीवित कर दिया इसको जीवित करके वे इस प्रकार बोले इस कुल के परीक्षण नष्ट होने पर इसका जन्म हुआ है अतः यह बालक परीक्षित नाम से विख्यात हो परीक्षित ने तुम्हारी माता माध्रवती के साथ विवाह किया जिसके गर्भ से तुम जन्मेजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ भवत वपुष्टमा द्व पुत्रौ जग्ञाते शंकुकर्णशीकिया पुत्र उत्पन्न इति तुम्हारी पत्नी वपुष्टमा के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं शतादिक और शंकुकर्ण शतादिक की पत्नी विदेह राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम है अश्वेधत्त ऐसा पुरोवश पांडवा नाम च की धन्य पुण्य परम पवित्र सतत स्रोतभ्योग ब्राह्मण नियम क्षत्रियवधर्मन प्रजापालन तत्पर वैश्य स्रोतभ्योधिगम्य श्रुद्धर त्रिवर्ण शुश्रोतभ श्रद्धा नैरी यह पुरुष तथा, पुरु तथा पांडवों के वंश का वर्णन किया गया दो जो धन और पुण्य की प्राप्ति कराने वाला एवं परम पवित्र है नियमपराण ब्राह्मणों अपने धर्म में स्थित प्रजापालक क्षत्रियों वैश्यों तथा तीनों वर्णों की सेवा करने वाले श्रद्धालु शूद्रों को भी सदा इसका श्रवण एवं स्वाध्याय करना चाहिए इतिहास मम पुण्यम अशेषतः श्राव्य श्रोष्यत्मनो विमस्तरा महत्रा वेद परेपी स्वर्गजिता पुण्य होगा का भवंति सततम देव ब्राह्मण मनुष्याण मह्या संपूजा पूज्यास् जो पुण्यात्मा मनुष्य मन को वश में करके ईर्ष्या छोड़कर सबके प्रति मैत्री भाव को रखते हुए वेद पारायण हो इस सम्पूर्ण पुण्यमय इतिहास को सुनाएंगे अथवा सुनेंगे वे स्वर्गलोक अधिकारी होंगे और देवता ब्राह्मण तथा मनुष्यों के लिए सदैव आदरणीय तथा पूजनीय होंगे परम हृदम भारत भगवताव्यासेन प्रोत्तम पावन जे ब्राह्मणादर्ण श्रद्धा अमसरा मैत्रेद सम्पन्ना श्रोच् स्वर्गजि सुकृतो नोम सुकृतिनो शुशोचा कृताकृत भवंती जो ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग माश्चर्यरहित मैत्री भाव से संयुक्त और वेदाध्ययन से संपन्न हो श्रद्धापूर्वक भगवान व्यास के द्वारा कहे हुए इस परम पावन महाभारत ग्रंथ को सुनेंगे वे भी स्वर्ग के अधिकारी और पुण्यात्मा होंगे तथा उनके लिए इस बात को शोक नहीं रह जाएगा कि उन्होंने अमुक कर्म क्यों किया और अमुक कर्म क्यों नहीं किया भवति चात्र श्लोक इदम ही वेद ही सित पवित्रम अभी चोत्तम धन्यम यशस्यम आयुष्यम श्रोतव्यम निहतात्म भी इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है यह महाभारत वेदों के समान पवित्र उत्तम तथा धन यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है मन को वश में रखने वाले साधु पुरुषों को सदैव इसका श्रवण करना चाहिए इति श्री महाभारते आदिपर्वणि संभव पर्व पूर्ववंशानुकीर्तने पंचनवतीतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में वर्णन विषयक पंचानवे अध्याय पूरा हुआ